आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई बातें करते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं और वर्तमान समय में जिस तरह की बातें हो रही हैं और पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल हमारे बीच में आते हैं और हम सभी लोग चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पाते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना है कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी जो है इस शो के माध्यम से देने का हमारा पूरा प्रयास रहता है समय की मांग जी हाँ तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन इन सिटीज़। शहरों में वायु प्रदूषण होता है ये क्यों होता है इसका क्या कारण है और इससे क्या क्या तकलीफें होती हैं? उसके बारे में हम लोग आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे और हमें बताने आए हुए हैं फिर से एक बार राजीव हजेला जी जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं जो खास इस विषय को अच्छी तरह से बताती भी है बहुत ही अच्छी तरह से उनका मंथन चलता है इस विषय पर और काफी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 जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने विषय लिया है एयर पोल्यूशन इन सिटीज शहरों में वायु प्रदूषण ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है करंट सुनारों में इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और इसका असर जो है हम लोग हु देखते भी हैं लेकिन कर क्या सकते हैं ऐसे सिचुएशन में तो आइए मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि शहरों में वायु प्रदूषण से आपका क्या मतलब है रमेश जी आजकल हम लोग रोज टीवी के ऊपर रेडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर में हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें वायु प्रदूषण के बारे में रोज सुन रहे हैं और हमको उसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिल रही है मगर इससे पहले कि मैं शहरों में वायु प्रदूषण पर बात करूं तो हमें ये जान लेना आवश्यक है की वायु प्रदूषण एक्चुअली होता क्या है तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक लेयर होती है जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर लाइफ सिस्टम को भी सपोर्ट करती है और ये हवा की जो लेयर है अगर पृथ्वी के चारों ओर नहीं होगी तो फिर पृथ्वी या तो सूरज की गर्मी से जुड़ जाएगी या फिर रात के समय जम जाएगी और इस हवा में जो लेयर है लेर होती है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है और इनका एक एनर्जी समुचित समुचित बैलेंस होता है परंतु जब किसी एरिया में या शहर के ऊपर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड धूल मिट्टी धुआं या और अन्य किस्म की बदुए बद्बुए इसमें मिलती है तो उस एरिया को वो जहरीला बना देती है तो ऐसी स्थिति को हम वायु प्रदूषण कहते हैं जैसा कि आप सुन ही रहे हैं आजकल दिल्ली व देश के अन्य विभिन्न शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के बारे में रोज ही कुछ न कुछ पेपरों में और टीवी में हमको सुनने को मिलता है और इस वायु प्रदूषण को नापने के मापदंड को एयर क्वालिटी इंडेक्स और शॉर्ट में हम इसको कहें तो ए कहा जाता है जिसमें वायु प्रदूषण को सेफ लिमिट से लेकर बहुत ही खतरनाक कैटेगरी में नापा जाता है और आज हमारे देश के शहरों में वायु प्रदूषण जो है वो खतरनाक से भी बहुत खतरनाक स्तर पर चल रहा है जो कि पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एनवामेंटल रिस्क उभर करके आया है तो हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण जो है वो इन शहरों में जो फैला हुआ है आज की तारीख में वो किस कदर सेफ लिमिट से बढ़ा हुआ है और दिल्ली व अन्य शहर जैसे लखनऊ वाराणसी आदि जो है इसमें लिमिट से से 20 30 गुना ज्यादा खतरनाक स्तर पर है और और इसी के वजह इन शहरों में इन शहरों में में जो नागरिक हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आजकल पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि शहरों में वायु प्रदूषण से किस तरह का जो वायुमंडल बना हुआ है उसके बारे में आपने बताया है और बताइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मेरे मन में आता है जैसे कि आजकल शहरों में वायु प्रदूषण के बारे में चारों तरफ चिंता जताई जा रही है तो इससे किस तरह की, की चिंताएं हैं उसके बारे में बताइए रमेश जी आपने ठीक ही कहा है हमारे देश की राजधानी दिल्ली व बड़े बड़े शहरों में आज वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर पर चल रहा है और डब्ल्यूएचओ की एक 2014 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बीस सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हमारे देश के तेरह शहर है शामिल हैं जैसे दिल्ली पटना ग्वालियर रायपुर अहमदाबाद लखनऊ कानपुर अमृतसर और हम लुधियाना इलाहाबाद वाराणसी तो हमारे देश की जो ये राजधानी है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है उसको डिक्लेयर किया गया है और इसके कई इलाकों में डब्ल्यू के स्टैंडर्ड्स के अनुसार सेफ लिमिट से तीस गुना ज्यादा प्रदूषण है जो कि एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय सभी के लिए बना हुआ है और आपने पीछे सुना होगा टीवी के ऊपर कि लखनऊ और वाराणसी में भी प्रदूषण जो जो जो है है है है वो दिल्ली के बराबर हो हो गया है। तो तो पर भी काफी स्थिति खराब गई है। तो ये जो आजकल का जो ये प्रदूषण का जो स्तर चल रहा है हमारे देश में इन बड़े बड़े शहरों में ये बहुत ही बड़ा चिंता का कारण सभी के लिए बन गया है और इससे पूरा जो जीव है वो अस्त हो गया है और एक और जानकारी मैं यहां देना कि दो अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें कि एक देश है और इन एक देश में हमारा देश 155 स्थान के ऊपर है मतलब कहने का ये है कि हमारा देश का जो वातावरण है इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खराब है कभी हम एक सौ स्थान के ऊपर हैं और एक अन्य रिपोर्ट है ये जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2011 से 2015 के बीच में हमारे देश में लगातार वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ते जा रहा है जबकि जो आज तक माना जाता था चाइना को कहते थे की बहुत प्रदूषित देश है तो यहाँ पर जो है वो स्तर जो है वो घाटा है इस दौरान में तो हम लोगों के लिए इसीलिए चिंता का कारण हो गया है कि हमारे यहाँ ये बढ़ रहा है और एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर कि 2013 में हमारे देश में केवल वायु प्रदूषण की वजह से 14 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और अब स्थिति जो है वो इन शहरों में ऐसी हो गई है कि मरने जीने का सवाल आ गया है और हमने बाकी चीज में तो किसी देश को नहीं पचा रहा है मगर मतलब हमने वायु प्रदूषण के मामले में चाइना को भी जो सबसे ज्यादा पोलूटेड कंट्री माना जाता था विश्व में उसको भी पछाड़ दिया है तो कहने का मतलब ये है कि हम इस क्षेत्र में सबसे आगे चल रहे हैं और ये एक हम सबके लिए एक चिंता का विषय है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया करंट सिनारों में जो चीज़ें चल रही वर्तमान में उन सारी चीज़ों की बारीकों को आपने हमारे सामने रखा अपने शब्दों के द्वारा तो आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं वाकिफ हो रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन इसको अभी ठीक करने में या इसको समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा और थोड़ा शायद मुझे लगता है कि हम बहुत देरी से इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया जिसकी वजह से हमें थोड़ा वक्त और लगेगा तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ इंडेक्स दिखाते हैं और जैसे कि हम लोग को बुखार होता है तो हम लोग थर्मामीटर से चेक करते हैं कि ये इतना बुखार है ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और हमारे देश में इसका क्या मापदंड है उसके बारे में बताइए रमेश जी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको शॉर्ट फॉर्म में एक कहते हैं और हमारे देश में ये इंडेक्स सत्रह से दो को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मौजूदा सरकार है उसने शुरू किया था और इसी के द्वारा ये पता करा जाता है कि वायु किसी स्थान पर वायु प्रदूषण क्या चल रहा है और ये एक नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत पूरे देश में छह तिरासी ऑपरेटिंग स्टेशंस आपके द्वारा ये नापा जाता है जो ये ऐसे स्टेशन 300 शहरों में लगाए गए हैं जो कि हमारे सभी 29 स्टेट्स और यूनियन ट्रीज ट्रीज में लगे हुए हैं इसमें रमेश जी एयर क्वालिटी जो वायु की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए आठ किस्म के जो पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा में मिलकर उसको खराब करते हैं उनको मेजर किया जाता है जिसमें मैं बताऊ आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन अमोनिया और रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर पी एम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में और फाइन पार्टिकुलेट मैटर पी एम और येड आदि शामिल हैं और ये जो ए है ये एक नंबर्स होते हैं आपने टीवी के स्क्रीन पर भी इनको कभी देखा होगा अगर गौर किया हो तो ये नंबर्स के द्वारा जो है सरकारी एजेंसी जो है वो किसी स्थान के ऊपर उस समय एयर क्वालिटी क्या है उसमें कितना पोल्यूशन है ये उसको जाहिर करता है और जैसे जैसे ये ए के नंबर्स बढ़ते हैं तो उतना ज्यादा उतना ज्यादा पब्लिक की हेल्थ के ऊपर इसका खराब असर पड़ता है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए पी वाई में छह कैटेगरीज होती हैं जैसे पहला होता है जीरो से पचास इसको अच्छा माना जाता है इसमें कोई बुरा असर नहीं पड़ता है दूसरी कैटेगरी है इसकी सेटिस्फैक्ट्री वो तो इक्यावन से सौ तक है इसमें थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आती है जब इतना पोल्यूशन होता है उसके बाद में तीसरी कैटेगरी है जो 101 से 200 है इसको थोड़ा मॉडरेटली पोल्यूटेड कहते हैं इसमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ जो है वो और बढ़ जाती है और खास करके जो अस्थमा या हार्ट डिजीज के मरीज हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है और चौथी कैटेगरी है इसमें दो से तीन जो पुअर मानी जाती है इसमें जो है वो हार्ट डिजीज और बीमार व्यक्तियों के ऊपर ज्यादा असर पड़ने लगता है और इसकी जो पांचवी कैटेगरी है वो मानी जाती है। जो तीन सौ एक से चार चार सौ के रेंज में होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस को जन्म देती है और इसमें काफी असर जो है वो लोगों के लंग्स के ऊपर हार्ट डिजीज वालों के ऊपर पड़ता है और जो इसकी छठी कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसकी की वैल्यू चार से 500 होती है इसमें तो जो हेल्दी लोग भी होते हैं उनके ऊपर भी इनका बहुत ही बुरा असर पड़ता है तो रमेश जी वैसे तो प्रदूषित वायु की सभी गैसे नुकसानदायक है परंतु अगर मैं सबसे खराब और सबसे ज्यादा नुकसानदायक गैस की बात करूं तो उनको पीएम 2.5 और उसके बाद पीएम 10 कहते हैं और ये पार्टिकल जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है जो हम लोगों के शरीर में जाके बहुत ही नुकसान करती हैं। नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ समय की मांग इस कार्यक्रम में राजीव हजेला जी हमें एयर पोल्यूशन इन सिटीज के बारे में शहरों में वायु प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में ए कहते हैं ऐसा उन्होंने बताया और किस तरह से इसका मापदंड किया जाता है बड़े विस्तार से उन्होंने बताया इन चीजों को आशा करता हूँ आप सभी इस चीजों को समझ रहे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें जो है इसके बारे में पता भी चल रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद इसी विषय को और भी विस्तार से जानेंगे आप सुना है रीडो मोट 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं एयर पोल्यूशन इन सिटीज के बारे में और हमने देखा कि शहरों में प्रदूषण का मतलब क्या है उसके बाद शहरों में प्रदूषण चारों ओर बढ़ता जा रहा है इसका चिंता जरूर जताया जा रहा है लेकिन इसके ऊपर काम क्या हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है और साथ ही साथ क्यू आई क्या है वो भी हमने देखा वो भी हमने देखा समझा कि राजीव हजेला जी ने इसको अच्छी तरह से बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स आइए अब बात करते हैं पी एम टॉइट फाइव और पी एम टेन क्यों नुकसानदायक है ये थोड़ा सा कोड लैंग्वेज लग रहा है मुझे तो हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताइए राजीव जी स्वागत है आपका फिर से एक बार रन जी धन्यवाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और पीएम 2.5 ये बहुत ही छोटे कण होते हैं और पीएम 10 ये थोड़े से बड़े कण होते हैं ये पार्टिकल प्रदूषित वायु में डस्ट जिसको धूल कहते हैं डर्ट स्मोक सूट आदि में होते हैं जिनको देखने के लिए बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है ये नंगी आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं और अगर मैं इनका अंदाजा आपको दू तो पीएम 2.5 का डाया जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर होता है और पीएम 10 का जो डाया होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है अब इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो जो हमारा मनुष्यों का एक बाल है उसका डाया जो है वो 100 तो माइक्रोमीटर होता है एक बाल का डाया 100 माइक्रोमीटर होता है और ये पी 2.5 का डाया जो है वो 2.5 जो है वो माइक्रोमीटर होता है यानी पीएम 2.5 के 40 पार्टिकल जो है वो एक बाल की चौड़ाई में समा जाएंगे तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे और यही वजह है कि ये पार्टिकल सांस के द्वारा फेफड़ों में जाके जमा हो जाते हैं और फिर ये फेफड़ों में बहुत ही गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं और जहां तक कि ये लंग कैंसर तक का आ, कारण बनते हैं और ये पार्टिकल जो हैं वो गाड़ियों के या इंजन के एग्जॉस्ट से या पावर प्लांट्स के धुएं से व लकड़ी व कचरा जो हम खुले में ऐसे जलाते हैं तो उसकी वजह से ये वायु में आते हैं और कई बार ये हवा में पहले से मौजूद जो जहरीली गैसें हैं उनके आपस में रिएक्शन करके भी ये बनते हैं तो कुल मिला के ये जो पीएम 2.5 है और पीएम 10 है वो बहुत ही खतरनाक यह माना जाता है और इससे हमें बचने के हर संभव प्रबंध करने चाहिए नहीं तो फिर हमको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है रमेश जी जी राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स भी इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे की एयर पोल्यूशन इन आ, सिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं वो सारी चीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं विस्तार से बताने का आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और बात पूछना चाहूंगा हमारे देश में इतना ज्यादा वायु प्रदूषण जो है खास शहरों में क्यों फैला हुआ है गांव में फिर भी ठीक है लेकिन शहरों में यह ज्यादा फैला हुआ है इसका कारण क्या है रमेश जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है आज शहरों में बढ़ते हुए पॉल्यूशन के बहुत से कारण है जिनका सीधा संबंध हमारे आज के युग में जो हाँ हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है और जो प्राकृतिक साधन उनका जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है उसकी वजह से ये पोल्यूशन जो है वो खास करके शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है और वैसे इसके मुख्यतार दो कारण होते हैं एक तो प्राकृतिक कारण होता है और दूसरा मनुष्यों के द्वारा पैदा किए गए कारण होते हैं और अगर मैं प्राकृतिक कारण की बात करूं तो इसमें जैसे जंगलों में आग लगाना या धूल मट्टी या वॉल्कोनो वा, एक्टिविटी जो वॉल्कोनों की जो एक्टिविटी है वो वैसे तो हमारे देश में नहीं है खाली अंडमान निकोबार में थोड़ी सी एक्टिविटी हमारे देश में होती है बट और देशों में वॉल्कनिक एक्टिविटी भी इसका बहुत बड़ा कारण है और कई बार ये जानवरों और एग्रीकल्चर कारों की वजह से भी होता है और दूसरा जो इसका मुख्य स्रोत है वो मनुष्यों के द्वारा पैदा किए गए कारण है जिसमें कि फॉसिल फ्यूल का अत्यधिक इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल से मेरा मतलब है जो हमारे गाड़ियों में ट्रकों में कारों में जो हम लोग ईंधन इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल है डीजल है उसकी उसकी वजह से बहुत बढ़ रहा है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें निकलती हैं जो बहुत जहरीली होती है दूसरा ये जो हमारी फ़ैक्ट्रियां हैं इंडस्ट्रीज हैं इनसे जो धुआं निकलता है इनसे जो एग्जॉस्ट से गैसे निकलती है इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और बहुत सी हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री द्वारा छोड़े जाते हैं और तीसरा इसका जो कारण है वो जो आ, हम लोग माइनिंग ऑपरेशन जो खनिज खुदाई की जाती है उसमें जो धूल मट्टी और केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं वो भी एयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं और जो इसका जो और एक मुख्य कारण है वो कचरे से पैदा होने वाली गैसेस जैसे आप देख रहे हैं कि कचरा एक बहुत बड़ी समस्या खास करके हमारे शहरों में जो है वो हो हो गया है तो इससे भी एक निथेन गैस निकलती है जो कि एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस भी है ये भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है और अभी हम लोग टीवी में पीछे सुन रहे थे कि खेतों में जो फसल काटने के बाद पराली बच जाती है उसको आजकल जलाने का सिलसिला चालू हो गया है हमारे देश में और खास करके ये हरियाणा पंजाब वगैरह में ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है इन इन प्रदेशों के आसपास फैल रहा है और हम लोग जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं ये इंडस्ट्रीज में जैसे थर्मल पावर बिजली बनाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है तो कुल मिलाकर आप देखिए कि आज इन सभी कारणों से जहरीली गैसे हमारे वायुमंडल में मिल रही हैं और यही कारण है कि हमारे शहरों की जो हवा है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है जहरीली हो चुकी है जो स्वस्थ मनुष्यों गुरु और बीमार व्यक्तियों की सेहत पर तो बहुत बुरा असर डाल रही है। जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे देश में इतना ज्यादा प्रदूषण शहरों में फैला हुआ है उसका कारण भी आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि वायु प्रदूषण से क्या असर पड़ सकता है क्योंकि हम तो देखते हैं लेकिन फिर भी आपके द्वारा सुनना चाहते है कि इसका क्या और कहाँ कहाँ असर होता है रमेश जी वायु प्रदूषण से चौतरफा असर पड़ रहा है और अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि रेस्परेटरी और हार्ट प्रॉब्लम जो है वो, वो इसका मुख्य जो इसके ऊपर मुख्य असर डाल रहा है हमारे देश में लाखों लोग जो हैं वो वायु प्रदूषण से होने वाले लंग व हार्ट की बीमारियों से मर रहे हैं और इसकी जड़ जो है वो वायु प्रदूषण है एक 2000 की तेरह की एक रिसर्च स्टडी आई थी जिसमें कि हम ये बताया गया है कि हमारे देश में हर साल एक लाख बच्चे और 14 लाख लोग जो है वो वायु प्रदूषण से मर रहे हैं और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है वो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके ऊपर असर डाल रहा है ग्लोबल वार्मिंग से मेरा मतलब ये है कि ये जो धरती का जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है बढ़ रहा है बंद और मौसम में बदलाव आ रहे हैं समुद्र तल में जो पानी है उसका उसकी हाइट बढ़ रही है और जो कोल्डर रीजन है वहाँ पर बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है तो ये वायु प्रदूषण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में काफी का मदद दे रही है और तीसरा इसका वन्य जीवन के ऊपर काफी असर पड़ रहा है क्योंकि हवा में जो जहरीली गैसें हैं उसको जानवर भी जो है वो सांस लेने में जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो जो जानवर हैं वो अपना जो इलाका छोड़ छोड़ के ऐसे इलाकों की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन कम है तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट जो है इफेक्ट देखा जा रहा है वायु प्रदूषण का और एक एक कहलाता है यूट्रिफिकेशन मतलब कि हमारी जो हवा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर कई कई देशों में कई समुद्र के किनारे समुद्र तल के ऊपर जो है वो हरे रंग की घास जिसको हम साइंस में एलगी के नाम से बोलते हैं वो जमना शुरू हो जा रही है और ये जो घास है वो हमारे मैरिन लाइफ के ऊपर काफी बुरा असर डालती है और एक और इसका असर बहुत खराब पड़ रहा है कि हमारे वायुमंडल में एक ऊपर ओजोन की लेयर हो चुकी है और ये ओजोन की लेयर जो है वो हमारे मनुष्यों के लिए एक फायदेमंद लेयर का फायदेमंद कहलाती है क्योंकि इसे सूर की जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट लाइफ है लाइफ्स है वो वो हमको वो नहीं आने देती हैं हमारे ऊपर उसका असर जो है उसको रोकती हैं परंतु वायु प्रदूषण के कारण जो वातावरण में जो सी uh, एच या और भी केमिकल कंपाउंड्स जो उसमें मिले हुए हैं उसकी वजह से ये ओजोन की लेयर में कई जगह तो छेद हो गए हैं और ये पतली हो गई है तो इसका असर ये पड़ रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट किरण सूरज से आ रही हैं, वो मनुष्यों के ऊपर प्रभाव डाल रही है और इससे स्किन डिजीज और आईज की काफी प्रॉब्लम्स मनुष्यों में शुरू हो गई है तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ की वायु प्रदूषण जो है ये बहुत ही ज्यादा असर अच्छा डाल रहा है मनुष्यों के ऊपर जानवरों के ऊपर और पूरे वातावरण में इसका दुष्परिणाम जो है वो दिखाई पड़ने लग गया आ, राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये चीजें जो है आ, काम कर रही है और बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और चारों तरफ पड़ रहा है ये भी आपने बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बातें इसी विषय को लेकर हम लोग राजीव जी से सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडो मधन नाइनटी पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुरते रहो Should we be near? याद उन्हें भी कर लो कुछ शहीद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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है राजू जी हमारे साथ है और एक नए विषय को यानी नए नहीं, नहीं, नहीं करंट विषय को लेकर हमारे बीच में आए एयर पोल्यूशन इन सिटीज शहरों में वायु प्रदूषण किस तरह से हो रहा है इस विषय को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आता है कि वायु प्रदूषण की वजह से मनुष्यों की सेहत पर क्या असर होता है समीर जी पूरे विश्व में करोड़ों लोग जो है वो वा आज वायु प्रदूषण के शिकार है और पूरे दुनिया भर में 300 से ज्यादा शहर हैं जो इसमें वायु प्रदूषण जो है वो फैला हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा शहर गरीब देशों में जैसे भारत व चाइना में है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है और ये वायु प्रदूषण से हार्ट डिजीज स्ट्रोक और फेफड़े की बीमारी या लंग का कैंसर आदि जो है वो फैल रहा है बच्चों में ये लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन फैल रहा है इसकी वजह से और यहाँ तक देखा गया है कि ब्लैडर कैंसर या ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर भी बदलाव आ रहे हैं और स्किन के ऊपर भी इसके इफेक्ट नजर आ रहे हैं तो ये ये जो है मोटा मोटी ये चीजें वायु प्रदूषण से काफी फैल रही है और चिंताजनक चिल्त बात यह है कि हमारे देश में जैसा मैंने आपको बताया था कि पीएम 2.5 और की जो वैल्यू है वो 180 शहरों में सेफ लिमिट जो है उससे छह से लेकर 30 गुना तक ज्यादा है तो अब इससे अंदाज हम लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान इन शहरों में मनुष्यों को झेलना पड़ रहा है क्योंकि ये जो जितने भी असर हैं ये रातों रात कुछ नजर नहीं आते हैं इसका असर लंबे समय के बाद नजर आता है तो दुनिया में जो है वो आज जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ही एक भयानक स्थिति ले चुका है और जैसा मैंने बताया कि स्थिति जो है वो भारतवर्ष में और चाइना में ज्यादा खराब है और इसमें हर साल आ, करोड़ों लोग मरते हैं और अगर आंकड़े को देखा जाए तो तीन करोड़ लोग जो है वो हर साल वायु प्रदूषण से मर रहे हैं और जिसमें कि आधे हमारे देश के हैं और आधे चाइना के हैं और थोड़े बहुत जो है वो और विकसित देशों के अंदर भी हैं जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कैसे जो है इसका असर मनुष्यों के ऊपर हो रहा है और भारत चाइना ये तो मेन जो देश है जिसके ऊपर प्रदूषण का बहुत ज्यादा वार हो रहा है तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है कि हमारी सरकार इस वक्त आ, हमारी सरकार जो है इस विकट समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है उसके बारे में बताइए रमेश जी अभी दो तीन साल पहले ही हमारी सरकार ने वायु प्रदूषण को थोड़ा गंभीरता से लिया है और इसको कम करने के लिए एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको शॉर्ट में एनएक्यूआई बोलते हैं ये एक प्रोग्राम बने बनाया है जो देश के बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को रियल टाइम बेसिस के ऊपर मॉनिटर कर रही है अगर आपने ध्यान दिया हो जो बड़े शहरों में कई जगहों पे आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर की ये वायु प्रदूषण के कुछ गैसेस का जैसे आ, कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो वैल्यू है उस समय की जो वैल्यू है उसको वो रात के टाइम पर वो दर्शाते हैं ताकि आम नागरिक को ये पता चल सके कि इस समय हमारे शहर में इस जगह पर क्या पॉल्यूशन चल रहा है दूसरा इसी सिलसिले में हमारे सरकार ने एक भारत स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है जिसको कि हम सभी जानते ही हैं और इसका मकसद जो है वो देश में सफाई तो होगी इसके साथ साथ प्रदूषण हर प्रकार के प्रदूषण जिसमें वायु प्रदूषण भी शामिल है इसको कम करना है और इसमें भी काफी सरकार जो है वो जोर दे रही है इसके साथ हमारे देश में 1981 में एक एयर क्वालिटी एक्ट पारित किया गया था मगर ये जो एयर क्वालिटी एक्ट बना था वो इतना अच्छा कामयाब नहीं हुआ तो अब शायद जरूरत इस बात की है कि इस कानून को बहुत ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है और इसको सख्ती से इसको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है जैसा की हम देखते हैं कि हर जो डेवलप्ड कंट्रीज है विकास विकसित देश हैं, उनमें जो है ये एयर क्वालिटी एक्ट जो बने हुए हैं वो काफी सख्त हैं और जो पोल्यूशन के स्रोत हैं उनको ये उनके साथ ये बहुत ही कड़ाई से निपटते हैं तो शायद हमारे देश में भी अब समय आ चुका है कि हम इसको सख्ती से लागू करें और मैं समझता हूँ की वायु प्रदूषण को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है और इसको एक सिस्टमेटिक और समयबद्ध तरीके से इसको जो है वो लागू किए जाने का जरूरत है इस, इस समय और इसके अलावा जो हमारे वायु प्रदूषण के जो सेफ लिमिट्स है उसको रखने के लिए एक डेडलाइन आप बनाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो उनको भी सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो अपने इंडस्ट्रीज का जो रियल टाइम डाटा है उसको दर्शाए ताकि ये पता लग सके कि वो इंडस्ट्रीज जो वो कितना प्रदूषण फैला रही है और अगर उनका प्रदूषण ज्यादा होता है तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और अब जरूरत आ पड़ी है कि हम इसको एक राष्ट्रीय त्रासदी समझ करके इसके इसके खिलाफ एक सख्ती से बहुत एक्शन लें ताकि हम जो है इसके ऊपर कंट्रोल कर सकें और इसको कम कर सकें नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे देश में इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही खराब होगा और इसके इसको शायद फिर ये हमारे हाथ से भी निकल जाएगा जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील रहा हो रहा होगा सरकार किस तरह से पहल कर रही वो आपने बताया है और कई चीजें हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इन चीजों को थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें बारीकी से ध्यान देना होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और मेरा मन में सवाल आ रहा है जैसे कि एक आम नागरिक चलिए सरकार की बात अलग हो गई सरकार कर रही है अपनी तरफ से लेकिन एक आम नागरिक वायु प्रदूषण को कम करने में क्या योगदान दे सकता है रमेश जी जैसा मैंने बताया की जो हमारी मौजूदा सरकार है उसने बहुत सकारात्मक कदम उठाए हुए है परंतु केवल ये ए, सकारात्मक जो कदम सरकार उठा रही है उससे इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है जब तक कि हम सब मिलकर के इस अपने स्तर के ऊपर कुछ छोटे छोटे ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें इन शहरों में हवा स्वच्छ सांस लेने के लिए मिल सके और इसके लिए मैं समझता हूं कि हम सबको जो फॉसल फ्यूल है इसका इस्तेमाल कम करना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा या साइकिल आदि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पैदल चल सकते हैं वहाँ पैदल चलें बिजली की खपत को हमें कम करना होगा बचत करना होगा क्योंकि तो बिजली को बनाने के लिए फॉसिल फूल का इस्तेमाल होता है और इसके लिए हम लोग एलईडी लाइट्स जो है वो वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हम उसके बाद हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल जो है अपने रोजमर्रा के जीवन में बढ़ाएं जैसे सोलर एनर्जी है या सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरण आजकल बाजार में आ गए हैं सोलर पंप है सोलर लाइट्स हैं इनका हम उपयोग कर सकते हैं और हम पानी की भी बचत करें क्योंकि पानी देखिए पानी को इस्तेमाल करने के लिए उसको साफ करना पड़ता है और साफ करने के लिए उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है तो इसको इसकी हम बचत करें और जैसे हम आजकल हमने देखा कि कई बार लोग कचरा जो है इकट्ठा करके सड़कों पे इधर उधर जला देते हैं तो कचरे को ना जलाएं जिसके लिए सरकार भी काफी अभी सफाई अभियान के दौरान इसके ऊपर फैसेज दे रही है और दूसरा ये है जो हम वायु प्रदूषण के बारे में जो जानकारी जो है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर की मदद से अपने सर्किल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं उनको एजुकेट करें ताकि लोग इस वायु प्रदूषण की गंभीरता को समझ सके और इसको कम करने में मदद कर सके और आ, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो थ्री आर कंसेप्ट मैं हमेशा कहता आया हूँ कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो है उसका भी हम आ, उसको भी हम अपने जीवन में ढालें क्योंकि तो इन सब बातों से मैं समझता हूँ कुछ ऐसा जरूर हम कर सकेंगे जिससे कि आ, हमको ये वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी जी राजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से मिलकर या इंडिविजुअली एक आम एक आम नागरिक के रूप में भी हम लोग किस तरह से प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं तो आइए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके एयर पोल्यूशन इन सिटीज के बारे में शहरों में वायु प्रदूषण का जो विषय लिया आपने बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस विषय को स्पष्ट किया हमारे बीच में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं मन में अपनी तैयारी बना रहे होंगे कि प्रदूषण को कम करने के लिए मेरी तरफ से क्या योगदान हो सकता है तो चलिए राजू जी थैंक यू सो मच और जाते जाते मैं कहूंगा अंत में हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताएं कि वायु प्रदूषण से अपना बचाव कैसे करें रमेश जी ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये प्रदूषण जो है वो तो बढ़ा ही हुआ है तो हमको ये जानना भी चाहिए कि हम लोग कैसे इससे बचत कर सकते हैं इसके लिए भारत सरकार की एक डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एन कहा जाता है इसने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं कि अगर हम ऐसी स्थिति से हमें गुजरना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं तो इसमें जो उनके रिकमेंडेशन हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि सुबह के टाइम पर घर से जो है वो बाहर कम निकले या ना निकलने तो ज्यादा अच्छा है और वायु प्रदूषण की स्थिति में जो बाहर की एक्टिविटीज हैं वो जैसे कोई दौड़ना है टना है या पार्क में जाना है वॉकिंग करना है ये सब ना करें तो बहुत अच्छी बात है और दूसरा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अंदर घर के रहें और अगर हमें निकलने की जरूरत पड़े तो हम तेज धूप के समय ही घर से बाहर निकले और अगर हमें सांस लेने में दिक्कत है या हम अस्थेमेटिक है या हमें लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल तो भी घर से बाहर ऐसी स्थिति में ना निकले और खास करके बच्चों को तो बिल्कुल भी घर के बाहर जाने ना दें आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली वगैरह में अन बड़े शहरों में जब ये प्रदूषण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी तो स्कूल भी इनके बंद कर दिए गए थे और उसके बाद ऐसी हालात में जो सिगरेट है उसका सेवन ना करें और कचरा वगैरह सूखे पत्ते जो है वो बिल्कुल भी ओपन में ना जलाए जाए और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए क्योंकि पानी जो है वो शरीर से इन जहरीली गैसों का जो से टॉक्सिन हमको मिलते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं और इस ड्यूरेशन में ज्यादा मेहनत का काम ना करें और कुछ फल आदि ऐसे हो जिसमें कि विटामिन सी मैग्नीशियम ओमेगा फैटी एसिड्स वगैरा जो होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो इन हमारी स्व शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं तो ऐसे फलों का कुछ सेवन कर सकते हैं तो कुछ ये ऐसे मेजर्स हम लोग ले सकते हैं जिससे हम लोग टेम्परेरीली जो वायु प्रदूषण का इफेक्ट हमको हो सकता है हम उससे शायद अपनी बचत कर सकते हैं। ओके okay, राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और समय की मांग इस कार्यक्रम में आकर आपने जो जानकारी हमें दिया आज के इस नए विषय को लेकर करंट विषय को तो हमें काफी अच्छा लगा तो चलिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नए बातें लेकर कुछ नए विषय को लेकर अगले हफ्ते समय की मांग इसी कार्यक्रम में इसी वक्त सुनते रहो मुस्कर रहो